आशा और भालू किसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था उस गांव में बहुत से लोग रहते थे उनमें एक थी माशा वह एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी जो अपने दादा दादी के साथ रहती थी वह अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती थी और उसके दादा दादी भी उससे बहुत प्यार करते थे एक दिन माशा की सहेलियों ने उससे कहा अरे आज हम जंगल में फल तोड़ने 1 मिनट टू कुक मैं अपने दादा दादी से पूछ कर आती हूं यह कह कर माशा अपने दादा दादी के पास दौड़ी दादाजी दादीजी क्या मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल में जाऊं माशा वो जंगल बहुत बड़ा है अगर तुम खो गई तो प्लीज दादाजी मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं ठीक है जाओ पर सहेलियों का साथ मत छोड़ना वरना जंगल में खो जाओगी ठीक है दादाजी मैं साथ ही रहूंगी माशा की खुशी का तो ठिकाना न रहा और वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल की ओर चल के साथ माशा जंगल में पहुंची जंगल में बहुत मीठे और सुंदर फल देखकर सभी इधर-उधर फल बटोरने में लग गए अरे वाह सेब आम और अंगूर भी हैं कितना मजा आ रहा है कितने मीठे लग रहे हैं लेकिन ये क्या फल बटोरते बटोरते पुन जाने कब रास्ता भटक गई और अपनी सहेलियों से बहुत दूर एक सुनसान वीरान घने जंगल में पहुंच गई चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था आसपास से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं abhi hathi ke chinghaadne ki to kabhi sher ke dahadne ki maa sha aage dekhti to usse koi na dikhai deta vo piche dekhti to वो तो हां डर गई दादा जी दीदी आप कहां हो <laughs> माशा डर के मारे तेज़ तेज़ चलने लगी चलते चलते उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी वो दौड़कर वहां पहुंची और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया एक बार खोलो दो बार कोई है अंदर तीन बार दरवाजा खोलो पर ये क्या किसी ने दरवाजा नहीं खोला फिर उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया माशा डरते डरते झोपड़ी में गई और इधर-उधर देखने लगी कौन रहता है यहां कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा पता है इस झोपड़ी में कौन रहता था एक मोटा सा बड़ा सा भालू इस समय वो झोपड़ी में नहीं था कहीं दूर जंगल में घूम रहा था शाम हुई तो भालू घर आया कि माशा इतने बड़े भालू को देखकर बहुत डर गई डर के मारे तो माशा के मुंह से आवाज ही नहीं निकली भालू के बड़े-बड़े बाल और इतनी बड़ी-बड़ी आंखों ने माशा को और भी डरा दिया लेकिन भालू तो माशा को देखकर बहुत खुश हुआ अब तो मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा मेरे पास ही रहेगी तू मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएगी कभी कचारी i don't know if I'm going to make 4 pukaris. I don't know if I'm going to make chocolate cake. I don't know if I'm going to make mango shake. I'm going to eat well. And if you tried <Visit theotipathy> <olisrim> <Viktor> माशा बहुत डर गई लेकिन उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था उसे तो यही रहना था बड़े से भालू के साथ हर रोज भालू सुबह जंगल में चला जाता और बेचारी माशा को भालू के लिए तरह-तरह के पकवान बनाने पड़ते अगर बाहर आएगी तो मैं तुझे पकड़ के खा जाओंगा ठीक है मैं नहीं आओंगी पिजारी माशा डर के मारे घर के अंदर ही रहती और सोच दी रहती अरे ये मैं कहां आस गई मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं क्या करूं मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा दादाजी दादीजी आप कहां हो मैं क्या करूं माशा को अपने दादा दादी की बहुत याद आ रही थी चारों तरफ जंगल ही जंगल किस तरफ जाए उससे मालूम ना था माशा सोचती रही सोचती रही और आखिर कार उससे एक तरकीब मिल ही गई भालू, ओ भालू ही एक दिन के लिए अपने दादा दादी के पास जाने दो ना प्लीज आज मेरे दादा जी का हैप्पी बर्थडे है और मैं उन्हें गिफ्ट में समोसे देना चाहती हूं तु। नहीं तू भाग जाएगी ला मुझे दे समोसे नेक्स्ट खटफा चाहूंगा यही तो माशा चाहती थी उसने जल्दी से समोसे तले और एक बड़ी सी टोकरी निकाली भालू जी ये देखो मैं इस बड़ी सी टोकरी में समोसे डाल रही हूं तुम इसे गाव में ले जाना। ठीक है। जल्दी से टोकरी दे। तुम टोकरी को दादा दादी को ही दे के आना। और हाँ, याद रहे। टोकरी को रास्ते में नहीं खोलना। समूसे नहीं निकालना। एक भी समूसा कम नहीं होना चाहिए। मैं सबसे ऊंची पेड़ पर चढ़कर तुम्हें देखती रहूंगी ठीक है मैं एक भी समोसा नहीं खाऊंगा तू टोकरी दे अच्छा तुम जरा बाहर जाकर देख कर तो आओ कहीं बारिश तो नहीं आ रही ठीक है जैसे ही भालू यह देखने के लिए बाहर निकला माशा झट से टोकरी में बैठ गई और समोसों से भरा थाल अपने सिर पर रख लिया भालू ने वापस आकर देखा कि टोकरी तैयार है उसने टोकरी को अपनी पीठ पर लादा और चल दिया गांव की चला जा रहा था कभी वो सेब के पेड़ों के बीच से गुजरता तो कभी अमरूद के पेड़ों के बीच से कभी वो घाटियों में उतर जाता तो कभी टीलों पर चढ़ जाता वो चलता रहा चलता रहा और आखिरकार थक गया और उसने सोचा कि क्यों ना थोड़े से समोसे खा लिए जाए जैसे ही उसने टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाया जोर से माशा की आवाज आई देख रही हूं देख रही हूं ऊंचे ऊंचे पेड़ों से एक भी समोसे को हाथ मत लगाना कैसी चालाक लड़की है लगता है बहुत ऊंचे पेड़ से मुझे देख रही है बेचारा भालू बुक कर भी क्या सकता था और जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाता हुआ चल दिया चलता रहा चलता रहा और आगे चलने पर भालू को फिर भूख लगाई जैसे ही उसने टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाया माशा की आवाज दोबारा सुनाई दी देख रही हूं देख रही हूं ऊंचे ऊंचे पेड़ों से एक भी समोसे को हाथ मत लगाना आह पता नहीं कितने ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठी है सब कुछ देख रही है बेचारा भालू चल दिया वो गाओं में पहुचा दादा दादी का घर ढूंडा और लगा जोर-जोर से दर्वाजा खट-खटाने जिम माशा ने भेजा है मैं आपके लिए गरम-गरम समोसे लाया हूं न जाने कहां से गांव के कुत्तों को पता चला कि गांव में भालू आया है वो सारे के सारे उस पर झपट पड़े बेचारा भालू घबरा वो डर गया उसने टोकरी फेंकी और सिर पर पांव रखकर जंगल की तरफ भाग गया भाग गया बचाओ छोडो उधर माशा टोकरी का ढक्कन हटाया और दादाजी Dada ji dekhiye main aapke paas wapas aa gayi Are Masha tum aa gayi Are beta Dada